सुनोगे ना लेकिन कहानी है एक तम निराले अरे बुष ये हमारा चुहा था ही निराला सबसे न्यारा सबसे प्यारा और बड़ा निराला एक ता चुहा बड़ा निराला एक ता चुहा बड़ा निराला एक ता चुहा बड़ा निराला नाम था उसका मटियाला वो तो था जी बड़ा निराला नाम था उसका नाम था उसका आ नाम था उसका चूहे लाला तो बच्चों ये अपने चूहे लाला बड़े ही नटखट थे और पता है उनकी एक मजेदार बात क्या थी वो हमेशा हंसते रहते थे ऐसे <laughs> और हां उन्हें कभी किसी से डर भी तो नहीं लगता था हम्म चूहे लाला एकदम निडर और मस्त थे एक दिन वो बाहर निकले घूमने के लिए जो हिलाला इधर-उधर देखते अपनी मस्त चाल में चल रहे थे घूम रहे थे चूहे लाला की नजर एक लाल रंग के कपड़े पर पड़ी हम कपड़ा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था अब चूहे लाला पेड़ के पास गए और कपड़ा उठा लिया चूहे लाला ने कपड़े को उलट पलट कर देखा ऊपर नीचे करके देखा आ वो सुंदर लाल लाल कपड़ा चूहे लाला के मन को बहुत ही भाया बहुत ही भाया वो सोचने लगे इस कपड़े का मैं क्या बनाऊं कुर्ता बनाऊं या पजामा बनाऊं हैं या कुछ ऐसा बनाऊं जो अपने पास नहीं है अब चूहे लाला सोच में पड़ फिर उन्होंने सोचा अरे क्यों ना इसकी टोपी बनाऊं पर टोपी बनवाने के लिए तो मुझे दर्जी के पास जाना पड़ेगा यह सोचकर हमारे चूहे लाला ठुमक ठुमक कर पहुंचे दर्जी के पास और बोले दर्जी भैया दर्जी भैया मेरे लिए इस लाल कपड़े की टोपी सी दो ना अरे भा गया से बत, देखता नहीं मेरे पास कितनों काम पड़ा है वो सब छोड़कर क्या मैं एक चूहे की टोपी बनाऊंगा हम्म दर्जी भैया दर्जी भैया मेरी छोटी सी तो टोपी है सी दो ना चल हट Moje bilocul p pou sa tan अरे नहीं नहीं भाई चूहे लाल जी राजा से मेरी शिकायत ना लगाना लगाऊंगा लगाऊंगा अरे देखो ला ला अपना लाल रंग का कपड़ा ला अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूं ये लो तो बच्चों ऐसा कह कर दर्जी ने चूहे लाला के लिए शुन्दर सी टोपी बना कर दे दी और चुहे जी वो तो बहुत खुश हुए नाचने लगे, कूदने लगे और अपनी टोपी लेकर चल दिये चलते चलते चुहे लाला सोचने लगे मेरी टोपी है तो बहुत सुंदर रंग भी लाल लाल है पर पर एक बात है ये एकदम सादी टोपी है इस टोपी को मैं और सुंदर क्यों ना बनाऊं लेकिन क्या करूं न, क्या करूं हां चुना हा, मैं अपनी टोपी में छोटे-छोटे सफेद सफेद मोती लगाऊं मोती लगने के बाद मेरी टोपी और भी सुंदर हो जाएगी हूं मेरी टोपी और भी सुंदर हो जाएगी ऐसा सोचकर चूहे लाला ठुमक-ठुमक कर भागे मोती वाले के पास और मोती वाले से कहने लगे मोती वाले भैया मोती वाले भैया मेरी इस लाल टोपी में छोटे-छोटे चुट सफेद मोती लगा दो ना अरे जाओ हां जाओ यहां से मेरे पास तो बहुत काम है मुझे फुर्सत नहीं है ये तुम्हारी टोपी में मूर्ति लगाने की मेरी छोटी सी टोपी है मेरी लाल लाल टोपी इसमें मोती लगा दो ना अबे भाग यहां से हां अरे जाओ अब मुझे तंग मत करो अच्छा अरे नहीं नहीं अरे नहीं अरे चूहे राजा नहीं नहीं अरे मेरी शिकायत नहीं करना अरे लाला लाला अपनी लाल टोपी अरे मैं उस पर सफेद मोती लगा देता हूं ये लो और इस तरह मोती वाले ने चूहे लाला की लाल लाल टोपी पर सुंदर सफेद मोती लगा दिए चूहे लाला बहुत खुश हुए और नाचने लगे कूदने लगे अब तो चूहे लाला की टोपी भी सिल गई उस पर सुंदर सफेद मोती भी लग गए जानते हो बच्चों अब चूहे लाला सोचने लगे हैं क्या सोचने लगे मेरी लाल लाल टोपी मेरी लाल लाल टोपी मोति बाली टोपी अब मैं इसे किस को दिखाईँ किस के पास जाऊँ असे अपने चुहे दोस्त के पास जाऊँ ना इस ने मेरी लाल लाल टोपी ले ली तो फिर फिर किस को दिखाऊँ हां चूना जाके मां को अपनी नई टोपी दिखाऊं मां बहुत खुश होंगी मेरी लाल लाल मोती वाली टोपी देखकर हां मां को ही दिखाऊंगा और बच्चों यह सोचकर हमारे चूहे लाला हंसते गाते नाचते चल दिए अपने घर की ओर और घर पहुंचकर चूहे लाला सीधे अपनी मां के पास गए अपनी लाल लाल टोपी मां को दिखाई और बोले मां मां मां देखो आज मैं क्या लाया हूं यह मेरी लाल लाल मोती वाली टोपी है ना कितनी सुंदर है ना मां चूहे लाला की लाल टोपी देखकर उसकी मां भी बहुत खुश हुई चूहे लाला ने अपनी मां को टोपी की सारी कहानी सुनाई चूहे लाला अपनी टोपी को देखकर बहुत खुश थे हंस रहे थे गा रहे थे और नाच रहे थे चूहे लाला की कहानी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख सुषमा आराध्य विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार विश्वमोहन बडौला जेमिनी कुमार, बीआरएल सक्सेना और यमन कौशिक गायन स्वर, डॉ उमा गर्ग और आलोक गांगुली संगीत, राकेश पंडित ध्वन्यांकन, सतीश लाडे और दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो